भाष्यार्थ अध्याय दो ष्रमण मधु मधुविद्या की संदरंपरा अथ वंश पौतिमा गोपनाद गोपवन पौतिमा सौत् पौतिमा गोपवना गोपवन कौशिका कौशिकौंडि सांडुल्याणंडुुल्य कौशिकाच गौतमाच्च गौतम अग्निवेश्निवेश्यंडुुललाच्चालान भीम्ला दान भीला आन भीम्ला दान भीम गौतमा गौतम सैतव प्राचीन प्राचीनयोगाभ्या सैतव प्राचीनयोग्यौ पाशाचर्यो भारद्वाज भारद्वाजो भारद्वाजाच गौतमाच्च गौतमों भारद्वाजार्वाज पाराश्या वैजवा पायना वैजवापाययन कौशिकायने कौशिका जनहतकौशिका धृतकौशिक पाराश्याय पाराशर्यायण पाराश्या पाराशर्य जात कर्णिया जातु, कर्ण्या, जातु कर्ण्या, यास्काचाशुरायन स्त्री वणिस्त्री वीरोपजनिरोपजनध निरासूरिरासूरी भारद्वाजा भारद्वाज आत्रेद आत्रे मंडे मारणीर्गौतमा गौतमो गौतमा गौतमो वास्द्वास्यंडुल्यांडिल्य काप्यात काप्या कुमार कुमार कैसू काव्या कालवाद्गाल विदर्भी कौंडिन्यादर्भी कौंडि वस्न पाद्रवादन पाद बाभ्रव पथ सौभरा पथा सौभरों सदंगिद आंगि आवास्दूते स्वास््रो विश्व विश्वस्वास््रोश्वीभ्याम अश्विनौ दधी चाथर्वणो दैवादर्वाद सनान प्राध्व सनान्मृत प्रध्वसन प्रध्व सन सना प्रध्व सन एकर्षेक्रचित प्रचितिना सनातना सनातन शन ग परमेश परमेषि ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्मणे नमः अब मधुकांड का वंश बतलाया जाता है पोतिमासने गौपवन से गौपवन ने पौतिमास्य से पौतिमास ने गौपवंश से गौपवन ने कौशिक से कौशिक ने कौंड्य से कौंडन्य ने शांडिल्य से सांडिल्य ने, ने कौशिक से और गौतम से गौतम ने आग्निवेश से आग्निवेश ने शांडिल्य से और आना आनम बिम्लात से आनम विम्बलात ने आनम विम्बलात से आनम भी ब्लात ने आनम से आनम भी गौतम से गौतम ने सहतव और प्राचीन योग्य से सहतव और प्राचीन योग्य ने पारामर्श से पारामर्श ने भारत भारद्द्वाज से भारत भारद्वाज ने भारत भारद्वाज से और गौतम से गौतम ने भारत भारद्वाज से भारत भारद्वाज ने पारासर्य से पारा ने वैजवा पायन से वैजवा पायन ने कौशिकायन कौशिकायणी से कौशिकायणी ने घृत कौशिक से घृत कौशिक ने पाराशर्यायण से पाराशर्याय ने पाराशर्य से पाराशर्य ने जातुकर्ण से जातुकर्ण ने आसुरायन से और यास्क से आसुरायन ने त्रैविणी से त्रैवीणी ने औपजनधनी से औपजनधनी ने आसुरी से आसुरी ने भारद्वाज से भारद्वाज ने आत्रेय से आत्रेय ने मान्टि से मान्टि ने गौतम से गौतम ने गौतम से गौतम ने वास्यायन से वास्याय ने सांडिल्य से सांडिल्य ने कैशर्य काव्य से कैशोर्य काप्य ने कुमार हारित से कुमार हारित ने गाल से गालव ने विदर्भी कौंडन्य से विदर्भी कौंडन्य ने वसन वत्सन पात बाभ्रो से वत्सन पात बाभ्रो ने पंथा सौरभ से पंथा सौरभ ने अयास्य आंगिरस से अयास्य आंगिरस ने आभूति त्वाष्ट्र से आभूति त्वाष्ट ने थे से विश्वरूपाष्ट्र ने अश्विनी कुमारों से अश्विनी कुमारों ने दध्यंगाथर्वण से दध्यंगथर्वण ने अथर्वाद से अथर्वाद ने मृत्यु प्राध्वंस से मृत्यु प्राध्वंस ने प्रध्वंस से प्रध्वंस ने एकर्षि से एकर्षि ने विप्रचित्ति से विप्रचित्ति ने व्यि से व्यष्टि ने सनारु से सनारु ने सनातन से सनातन ने सनग् से सनग् ने परमेष्ठि से और परमेष्ठि ब्रह्मा से इसे प्राप्त किया ब्रह्मा स्वयंभू है ब्रह्मा को नमस्कार है अथेद ब्रह्म मधुकांडशस्तुत ब्रह्म विद्या मंत्रा स्वाध्यायाथो तत्र वंश इव वंश यहा वेणुर्वश पर्वण पर्वण हि भिदे तद्वग्राभृति आमूल प्राप्तेर अध्याय अध्यायचतु आचार्य परंपरा क्रमो वंश तत्र इुच्य प्रथमा शिष्य पंचम्यंत आचार्य परमेशराट ब्रह्मणो हिण्यगर्भा पर आचार्यपरंपरा नस्थ युनर्ब्रह्म तयंू तस्म ब्रह्मण स्वयंभुव नम अब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या जिसका प्रयोजन है उस मधुकांड का वंश बतलाया जाता है यह मंत्र स्वाध्याय और जप के लिए है यह वंश वंश बांस के समान है जिस प्रकार परमो पोरियों का वंशभूत वेणु बांस परमो से भिन्न है उसी प्रकार अग्रभाग से लेकर मूल पर्यंत यह वंश भी भिन्न है यह ब्राह्मण भाग के आरंभिक चार अध्यायों की आचार्य परंपरा वंश नाम से कही गई है इनमें प्रथमा विभक्ंत शिष्य है और पंचम्यंत आचार्य है परमेष्ठी यानी विराट ने ब्रह्मा हिरण्यगर्भ से प्राप्त की उससे आगे आचार्य परंपरा नहीं है क्योंकि जो, जो ब्रह्मा है वह तो नित्य और स्वयंभू है उस स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार है इति इस बृहदारण्यकोपनिषदभाष्य द्वितीय अध्याय ष्ठम वंश ब्राह्मणम गोविंद य्रीमद्गोविंदवतूज्यपाद शिष्य से परमहंस प्रज्राजिकाचार्य श्रीमद््शंकर भगवत बृहदारण्यकोपनषाष्ये द्वितय अध्यायः